श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय मोती झील के दक्षिण ओर एक साधारण बाजार जैसा था उसके दक्षिण में एक शराब की दुकान एक चिकित्सालय तथा खपरेल के कुछ कोठों में चावल का गोदाम घुड़साल इत्यादि थे उनसे ठीक दक्षिण में प्राचीन एवं सुप्रसिद्ध देवी स्थान श्री सर्वमंगला तथा श्री चित्तेश्वरी देवी के मंदिर में जाने का भागीरथी के तट तक विस्तृत मार्ग था उस मार्ग को दक्षिण दिशा में छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ता था वहाँ बहुत से शराबी शराब की दुकान पर मदिरा पान शोरगुल तथा हास कर रहे थे उनमें से कोई कोई आनंद से गा भी रहे थे तथा कुछ अंग भंगी से नृत्य भी कर रहे थे दुकान का मालिक अपने नौकर को मदिरा बेचने में नियुक्त कर स्वयं दुकान के दरवाजे पर अन्य मनस्क खड़ा हुआ था उसके ललाट पर सिंदूर की एक बड़ी बिंदी लगी हुई थी श्री रामकृष्ण देव की गाड़ी उस दुकान के सम्मुख होकर गुजरी दुकानदार संभवतः श्री रामकृष्ण के बारे में सुन चुका था क्योंकि उनको देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया शोरगुल के कारण श्री रामकृष्ण देव का मन उस दुकान की ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने शराबियों को आनंद मनाते हुए देखा को देखते ही उनके हृदय में जगत कारण के आनंद स्वरूप का उद्दीपन हो उठा केवल उद्दीपन ही नहीं तत्काल उन्हें उसकी अनुभूति भी होने लगी एवं वे एकदम नशे में चूर हो गए उनकी वाणी भी अस्पष्ट हो गई और इतना ही नहीं सहसा उन्होंने अपने शरीर का कुछ भाग तथा दाहिना पैर बाहर निकाला और गाड़ी के पावदान पर पैर रखकर खड़े हो उन्मत्त की भांति उन लोगों के आनंद में आनंद मनाते हुए अपने हाथों को हिलाकर अंग के साथ उच्च स्वर से कहने लगे अच्छा बहुत अच्छा वाह वाह वाह अका कथन है श्री रामकृष्ण देव की स्थिति सहसा ऐसी होगी इसका हमें पहले से कुछ भी आभास नहीं था सामान्य व्यक्ति जैसी वे अच्छी तरह से वार्तालाप कर रहे थे शराबियों को देखते ही अकस्मात उनकी ऐसी दशा हो गई मैं तो भयभीत हो गया अत्यंत घबराहट तथा शीघ्रता से उनके शरीर को खींचकर गाड़ी के अंदर उन्हें बैठाने के लिए ज्यों ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया त्यों ही मुझे रोकते हुए लाटू ने कहा कुछ मत कीजिए वे अपने आप संभल जाएंगे नीचे नहीं गिरेंगे बाध्य होकर तब मुझे चुप हो जाना पड़ा किंतु मेरा दिल धड़कने लगा मैंने सोचा ऐसे उन्मत्त व्यक्ति के साथ एक गाड़ी में सवार होकर मैंने बहुत ही अनुचित कार्य किया है भविष्य में कभी इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। यह अवश्य है कि इन बातों को कहने में मुझे जितना समय लगा उससे कहीं स्वल्प समय के भीतर ही ये सारी घटनाएं घट गई तथा हमारी गाड़ी भी उस दुकान को पार कर आगे बढ़ गई फिर श्री रामकृष्ण देव भी पहले की तरह गाड़ी के अंदर शांत होकर बैठ गए एवं श्री सर्वमंगला देवी का मंदिर दृष्टिगोचर होने पर बोले वह देखो सर्वमंगला का मंदिर है बहुत ही जागृत देवता है प्रणाम करो यह कहकर उन्होंने स्वयं प्रणाम किया हमने भी उनकी देखा देखी देवी को लक्ष्य कर हाथ जोड़े इसके बाद हमने श्री कृष्ण देव की ओर दृश्यपात किया देखा कि पूर्व वह मुस्कुरा रहे हैं किंतु अभी गिर जाने पर विपत्ति आ जाती यह सोचकर मेरे दिल की धड़कन बहुत देर तक बंद नहीं हुई तदनंतर मेरे घर के दरवाजे पर जब गाड़ी पहुँची तब वे मुझसे बोले जाओ देखाओ घर पर घी है या नहीं मैंने पता लगाने के पश्चात आकर कहा नहीं है तब वे बोले अब क्या किया जाए घी से तो भेंट नहीं हुई मैंने सोचा था कि आज की गाड़ी का अधिक किराया उसे देने को कहूंगा। अस्तु अब तो तुमसे भी मेरी जान पहचान हो चुकी है भाई क्या तुम एक रुपया दे सकते हो बात यह है कि यदु मल्लिक बहुत ही कंजूस व्यक्ति है पूर्व निर्धारित दो रुपये चार आने से अधिक किराया वह कभी नहीं देगा और बहुत से लोगों से मिलकर लौटने में मुझे कितनी रात होगी यह भी नहीं कहा जा सकता अधिक विलम्ब होने पर गाड़ीवान चलो चलो कहकर तंग किया करता है इसलिए वेणी के साथ यह तय किया जा चुका है कि लौटने में चाहे रात कितनी भी क्यों न हो तीन रुपये चार आने देने पर गाड़ीवान फिर कोई गड़बड़ नहीं करेगा यदि दो रुपये चार आने दे देगा तुम्हारे एक रुपया देने पर आज के किराए का फिर कोई झगड़ा नहीं होगा इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ यह सुनकर लाटो को एक देने के पश्चात मैंने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया श्री कृष्ण देव यदु मल्लिक से मिलने के लिए चल दिए इस तरफ बाह्य दृष्टि में श्री कृष्ण देव की उन्मत्त जैसी स्थिति नित्य ही जब तब हो जाया करती थी उनमें से भला कितनी घटनाओं को पाठकों से कहना हमारे लिए संभव हो सकता है